अग्निजवाला लेखक मनोज पांडे नौ में हे तुम सबका पिता हूँ एक दशमलव नौ वे परमेश्वर जो अग्नि के समान है वही परमेश्वर हम सब के पिता के समान है क्योंकि इसी परमेश्वर के हम सब संतान है या हम सब उस परमेश्वर के रूप है जिस प्रकार से एक पति अपनी पत्नी के गर्भ में अपने बच्चे को स्थापित करके वे स्वयं को पुनः पैदा करता है जिसके कारण ही औरत को मां भी कहते हैं, क्योंकि वह सारे पिताओं को जन्म देने वाली है इसी अभिप्राय को यह मंत्र को परमेश्वर व्यक्त कर रहा है कि वह हाँ परमेश्वर ही स्वयं को हमारे रूप में उत्पन्न कर रहा है इसका अभिप्राय भी है कि परमेश्वर उसी प्रकार से समित है हम सबके जिस प्रकार से हमारा पिता हमारे करीब है जिस प्रकार से मानव शरीर का निर्माण स्त्री पुरुष के अंडाणु और, और शुक्राणु के द्वारा स्त्री के गर्भ में निषेचन के द्वारा होता है इसके द्वारा सूक्ष्म स्तर पर माँ और पिता की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से विभाजित होकर उस बच्चे की आत्मा का रूप बन जाती है इसमें पिता और माँ दोनों एक साथ संयुक्त रूप से विद्यमान होते हैं अर्थात वे पिता और माँ का एक संयुक्त रूप है उसके अंदर माँ के और पिता के संयुक्त रूप ऐसी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं यहाँ पर जो माँ और पिता द्वलिंग थे वे एक लिंग में उपस्थित हो गए इस बच्चे के रूप में जिस सिद्ध वेद खत्म हो गया और का जन्म हो गया जिस प्रकार से आज का विज्ञान किसी भी प्राणी का जिन लेकर उसको और प्राणियों के के साथ मिलाकर एक नई प्रजाति का जीव पैदा कर सकता है या फिर कर रहा है तो क्या इनमें आत्मा नहीं है नहीं ऐसा नहीं है आत्मा तो सब में विद्यमान है लेकिन आत्मा का बोध नहीं है यहाँ पर यही कार्य मुश्किल है कि आत्मा तो सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान है जैसा कि परमेश्वर मंत्र के जरिए उपदेश कर रहा है इसलिए वे संकेत भी कर रहा है कि वे हम सब के पिता के समान है पिता और पुत्र में कुछ खास अंतर वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं है पिता और पुत्र में जो अंतर है बोध और ज्ञान की दृष्टि से है ये शरीर तक की बात हो रही है लेकिन शरीर के परे जो बुद्ध है जिसको ज्ञान भी कहते हैं वह स्वयं के अनुभूतियों से उत्पन्न होता है अर्थात वे मतलब चेतना से है हम सब की जो चेतना है वही हमारा एक स्तर से पिता के समान है यहाँ पर शरीर के स्तर से ऊपर की बात परमेश्वर कर रहे हैं जिसके जन्मदाता हम सब स्वयं हैं हम चाहे तो हम अपनी चेतना को जन्म दे सकते हैं इसका पूरा का पूरा अधिकार हमारा है हमारे मां बाप ने हमारे शरीर को तैयार करके हमको दिया है लेकिन हमारी आत्मा का जन्म देना उनके बस की बात नहीं है यदि उनके सामर्थ की बात होती तो वे अवश्य हमारी आत्मा को भी जन्म दे सकते थे लेकिन ये उनके लिए सम्भव नहीं है जिस प्रकार से हमारे लिए ये सम्भव नहीं है कि हम सब अपने शरीर को स्वयं जन्म दे सके इसका मतलब ये है कि एक अर्थ में हम जब अपने माता पिता के द्वारा शरीर को प्राप्त करते हैं तो उनके गुण संस्कार जो भी होते हैं वह सब हम सबको सीधा सिद्धा हमारी शरीर में समाहित हो जाते हैं ये सब संस्कार शरीर के स्तर तक ही संभव है जिसके कारण ही हम सब बणतंत्र होते हैं इसमें हमारा स्वयं का बहुत कम ही योगदान होता है केवल ये कि हम उस शरीर को धारण करते हैं जो उनके संस्कारों और उनके गुण धर्मों से निर्मित हुई है ये हमारी शरीर जो एक परतंत्रता के पिछड़े से अधिक नहीं है एक स्तर पर हम सब स्वतंत्र हैं अपनी आत्मा के स्तर पर जिसके लिए हमें अपनी आत्मा को जीवित करना होगा अर्थात हम सबको पुनः शरीर के संकारों से बचने के लिए नए शरीर के जन्म के लिए निरोध करना होगा जैसा कि पंत अपने योग दर्शन के सूत्र में कहते हैं कि योगा चित्त वृत्ति निरोधर था जो का मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध है हमारे चित्त में सिर्फ वही संस्कार है जिसको हमने अपने माता पिता से प्राप्त किया है उसके अंदर हमारी स्वयं की आत्मा का कोई संकार नहीं है क्योंकि आत्मा कभी शरीर की तरह से जन्म नहीं लेती है न ही शरीर की तरह से मरती ही है वे हजन मा अजय और कालजयी है उसी आत्मा की बात ये मंत्र कर रहा है जिसे अग्नि रूप में संबोधित किया जा रहा है वे आत्मा जो इस शरीर का पिता है वे आत्मा जो शरीर नहीं है जब भी शरीर का उत्पादन होता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आत्मा का भी उत्पादन हो आत्मा एक ऊर्जा के समान है जो शरीर को संचालित करती है आत्मा शरीर को और उसके प्रत्येक अंगों को सुचारू रूप से चलने के ले पर्याप्त मात्रा में अग्नि ऊर्जा प्रदान करती है जिस प्रकार से विद्युत ये यंत्र को चलाता है उसी प्रकार से चलाती है आत्मा का जन्म नहीं होता है ये सर्वथा सत्य है लेकिन हम अर्थात जो मन है बुद्धि है उसके द्वारा आत्मा को पूर्ण रूप से हमारी शरीर में विकसित होने के लिए अवसर देना होगा जब हम अपने मन और बुद्धि को संसार के चक्कर में उलझा देते हैं अर्थात विवाह और बच्चे इत्यादि में रम जाते हैं अपने माता पिता की तरह से तो हमारा आत्मा का सर्जन या उसका विकास शरीर के स्तर से अधिक नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य ऐसी शारीरिक सांसारिक विषयों की प्राप्ति और उसके भोग में ही व्यय हो जाता है हम सब धू हो जाते हैं अर्थात अंदर से खोखले हो जाते हैं ये विषय पूर्णतः बुद्धि के स्तर पर समझने योग्य है तो सबसे पहला सच यहाँ ये है कि जब हम ये चाहते हैं कि हम भी आत्मा का सर्जन हो तो उसके लिए हमें शरीर के सर्जन पर रोक लगाना होगा क्योंकि दो तरफ विकास संभव नहीं है या तो हम शरीर का ही सर्जन कर सकते हैं, या फिर आत्मा का ही सर्जन कर सकते हैं। इसलिए मंत्र कहता है कि सुपायनु उपभव अर्थात उसको सुंदर तरह से प्राप्त करने के लिए या सुंदर तरह से प्राप्त होने के लिए हमें सच के साथ होना होगा और इस संसार का ये सत्य है कि ये सत्य नहीं है ये अत्य है ये मृग तृष्णाया मृगम के समान है जो दिखाई तो देता है की है लेकिन जब इसकी खोज करेंगे तो इसका अस्तित्व नहीं और दूसरी तरफ जो दिखाई नहीं देता है अर्थात चेतना लेकिन जब उसकी खोज हम सब स्वयं में करेंगे तो पाते हैं कि वह है और उसको पाने के लिए जो मार्ग वे है उसका सतसकरण अर्थात समाधिस्थ होना उसके साथ जिना उसको ही सब कुछ मानकर चलना उसके ही भरोसे इस संसार सागर को पार करने का दृढ़ संकल्प प्रबल करना आत्मा क्या है परमात्मा सत्ता का प्रतीक कैसे है इन प्रश्नों का समाधान करते हुए के उपनिषद में बड़ी मार्मिक चर्चा की गई है जिज्ञासु पूछता है के निश्चित मन कि के निशिताव मिमा वी चकु श्रोतर कौ देवो अर्थात मनकस की प्रेरणा से दौड़ाया हुआ दौड़ता है किसके द्वारा प्रथम प्राण संचार संभव हुआ किसकी चाहे हुई वाणी मुक्त बोलता है कौन देवता देखने और सुनने की व्यवस्था बनाता है मन अपनी आप कहा दौड़ता है आंतरिका का ही उसे ज्योदिशा देती है उधर ही वेह चलता है दौड़ता है और वापस लौट आता है यदि मन स्वतंत्र चिंतन में समर्थ होता तो उसकी दिशा ही रहती सब का सोचना एक ही तरह होता सदा सर्वदा एक ही तरह का चिंतन बन पड़ता पर लगता है पतंग ही तरह मन का उड़ाने वाला भी कोई और है उसकी आकांक्षा बदलते ही मस्तिष्क की सारी चिंतन प्रक्रिया उलट जाती है मन एक पराधीन उपकरण है वो किसी दिशा में स्वेच्छा पूर्वक दौड़ नहीं सकता उसके दौड़ने वाली सत्ता जिस स्थिति में रह रही होगी चिंतन की धारा उसी दिशा में बहेगी मन को दिशा देने वाली मूल सत्ता का नाम आत्मा है दूसरे प्रश्न में जिज्ञासा है की माता के गर्भ में पहुंचने पर प्रथम प्राण कौन स्थापित करता है उसमें जीवन संचार के रूप में हलचलें कैसे उत्पन्न होती है रक्ष तो जर है जर में चेतना कैसे उत्पन्न हुई यहाँ भी उत्तर वही है आत्मा का कर्त वह भ्रूण अपने आप में कुछ भी कर सकने में समर्थन नहीं माता पिता के इच्छानुसार संतान कहाँ होती है पुत्र चाहने पर भी कन्या गर्भ में आ जाती है जिस आकृति प्रकृति की अपेक्षा की उससे भिन्न प्रकार की संतान जन्म लेती है इसमें माता पिता का प्रयास भी कहा सफल हुआ तब को चेतना प्रदान करने का कार्य कौन करता है उपनिषदकार इस प्रश्न के उत्तर में आत्मा के अस्तित्व को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता है मृत शरीर में प्राण संचार न रहने से उसके भीतर वायु भरी होने पर भी सांस को बाहर निकालने की सामर्थ्य नहीं होती श्वांस प्रणाली यथावत रहने आरोप भी प्राण स्पन्द नहीं होता प्राण अप उदान और समान प्राणों द्वारा शरीर और मन के विभिन्न क्रियाकलाप संचालित होते हैं पर महाप्राण के न रहने पर शरीर में उनका स्थान और कार्य सुनिश्चित होते हुए भी सब कुछ निश्चल हो जाता है अंडो की स्थिति यथावत रहते हुए भी जिस कारण मृत शरीर जरूरत नेह हो जाता है वह महाप्राण का प्रेरणाक्रम रूप जाना ही है इस सूत्र संचालक महाप्राण को या कहते हैं तीसरा प्रश्न उत्पन्न होता है किसकी चाहिए हुई प्राणी मनुष्य बोलते हैं निसंदेह ये कार्य का नहीं है शरीर और इंद्रियों का भी नहीं है यदि ऐसा होता तो भूखा होने पर पात्र को पात्र के आगे समय समय का ध्यान रखे बिना भोजन याचना की जाती है काम आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी शील संकुच को आड़े न आने दिया गया होता पर शरीर और मन की आवश्यकताओं को बहुधारू कर रखा जाता है अंतकरण शुद्ध होने पर मुख से कतु वचन निकलते हैं और उत्कृष्ट स्थिति में अमृतोपम वाणी निश्चित होती है यदि वाणी स्वतंत्र होती तो वह तोता की तरह अभ्यस्त शब्दों का ही उच्चारण करती रहती वाणी से वि और अमृत, गया और अज्ञान निश्चित करने वाली अंत चेतना उत्पृत है और स्वतंत्र है उसी का नाम आत्मा है आंखें कस की प्रेरणा से देखती है कानकस की इच्छानुसार सुनते हैं ये प्रश्न उपस्थित करते हुए ये देखा जा सकता है कि क्या आँखों में देखने की या कानों में सुनने की स्वतंत्र शक्ति है निश्चित रूप से वे नहीं ही है यदि होती तो मृतक के मूर्छित स्थिति में भी आंखें देखती और काम सुनते ध्यानमग्न होने की स्थिति में आँखों के आगे ऐसी गुजरने वाले दृश्य भी परिलक्षित नहीं होते और कानों के समीप ही बात चित होते रहने पर भी कुछ सुना नहीं जाता अनेक दृश्यों में से आंखें अपने प्रिय विषय पर ही टिकती है कई तरह की आवाजें होते रहने पर भी काम मुन्हीं पर केंद्रित होते हैं जो अपने को प्रिय है इन ज्ञान प्रधान काम और चक्षु इंद्रियों में अपनी निजी क्रियाशीलता नहीं है जिसकी प्रेरणा से वे सक्रिय रहते हैं वे सत्ता आत्मा की ही है दूसरे मंत्र में ऋषि ने इन प्रश्नों का समुचित उत्तर स्वयं ही प्रस्तुत कर दिया है श्रोत श्रोत मन सो मनोधा चो हवाच सो प्राण से प्राण मालो कादम्बृता भवंते अर्थात कान में जो सुनने की शक्ति है मन में जो मनन करने की शक्ति है वाणी में जो बोलने की शक्ति है प्राण में जो संचालन शक्ति है आँखों में जो देखने की शक्ति है वे देवात्मा ही जीवन का संचार करती है जब प्रश्न उत्पन्न होता है ये आत्मा आखिर है क्या? उसके उत्तर में ऋषि कहता है छाया पौविद विदो वदंती अर्थात ये आत्मा धूप के साथ हुई छाया की तरह है उसको अस्तित्व परमात्मा सत्ता पर अवलंबित सूर्य की धूप चंद्रमा को प्रकाशित करती है चंद्रमा की चांदनी से धरती प्रकाशवान होती है उसी तरह परमात्मा की सत्ता आत्मा पर प्रतिबिंबित होती है और फिर उसकी ज्योति इंद्रियों को आलोकित करके उन्हें संवेदना अनुभव करने योग्य बनाती है यथात थार्थ गोध करता इंद्रिय गयन से ऊपर उठकर आत्म ग्ञान का प्राप्त करते हैं और फिर ऊंची परमात्मा सत्ता में अपने आप को विलीन करते हुए ऊपर उठते हैं और अमृत को प्राप्त करते हैं, इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए उपनिषदकार कहता है अति सिद्धि प्रत्यास मालो कादम्बृता भवंते अर्थात आत्मज्ञानी धीर पुरुष इंद्रियों के प्रयोग जीवात्मा का अतिक्रमण करके से अर्थात जनसाधारण के द्वारा अपनाए गए निष्कृष्ट स्तर से ऊपर उठकर कर अमृतत्व को प्राप्त करते है यहाँ अमृतत्व का अर्थ है अनंत जीवन को मान्यता और तग्न रूप दृष्टि को न कर तदुरूप चिंतन एवं कर्तृत्व का निर्धारण लोग अपने का मरण धर्म मानते हैं त्कालिक लाभों को अवांटनीय होते हुए भी उन्हें ही सब कुछ समझकर टूट पड़ते हैं और भविष्य को भूलकर उसे अंधकार में बनाते हैं खाओ प्यो मोर जुड़ाओ कर्ज लेकर मद्यपान करते रहो कि नीति अपना कर लो भा मुह में ग्रसित वासना के लिए आतुर मनुष्यों का दृष्टिकोण मरण धर्म है उसे अपनाने वाले जीवित मृतक हैं। इसके विपरीत जो अनंत जीवन का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आज कष्ट उठाने की तपश्चर्या का स्वागत करते हैं, वे दूरदर्शी विवेक वानमर कहलाते हैं। अमृतत्व को प्राप्त होना इसी परिष्कृत दृष्टिकोण को अपनाने के साथ जोड़ा हुआ है ऊपर धीर शब्द का उपयोग हुआ है अध्यात्म शास्त्र में धीर शब्द निर्विकारी के लिए और मूल स्विकारी के लिए प्रयुक्त होता है तृति को धर्म का प्रथम चरण इसलिए माना गया है कि मनुष्य निर्विकार रह सकने की अपनी अविचल अध्यात्म का परिचय देता है इसके विपरीत विकारों को अपनाने में उतावली करने वाले अधीर कहलाते हैं उन्हीं अदूरदर्शियों को मुंह दी गई है विकार हेत तो विक्रिय चेता से तय धीरा अर्थात विकारो ग्रस्त होने की परिस्थितियाँ रहने पर भी अविचल बने रहते हैं वे ही धीर है धीर व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त करते हुए जिस परमात्मा सत्ता में प्रवेश करते हैं उसे इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता आत्मानुभूति ही उसे उपलब्ध करने का एकमात्र साधन है यदि इंद्रियों से उसे देखने का प्रयत्न न किया जाए तो निराशा अथ व भ्रांति ही हाथ लगेगी इस संदर्भ में केनेपनिषद का अगला प्रतिपादन है न नृतृ चक्षुर्गछति न न मनो नीडियो नीजानी मोयत है चुशन्य देवीता शुश्रुम पूर्वया चक्षुरे अर्थात उसे आखे नहीं देख सकती वाणी नहीं कह सकती मन नहीं जान सकता हम नहीं जानते कि उसे जिज्ञासाओं को किस प्रकार समझाया जाए हमने जो सुना जाता है उससे वे ब्रह्म विलक्षण है वे इंद्रियातीत होने पर भी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता बृहदारण्य उपनिषद में इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहा गया है विज्ञाता रनर वे जानियात अरे उस जानने वाले को किसके सहारे जताया जाए सूर्य को दीपक से कैसे देखे वह तो स्वयं ही प्रकाशवान है प्रकाश को प्रकाश से देखने की क्या आवश्यकता दृष्टि की सत्ता अनुभव करने के लिए नई बुद्धि कहाँ से लाई जाए अंधेरे को देखने के लिए दीपक और अन्य पदार्थ को जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता रहती है पर दीपक और बुद्धि तो स्वयं ही प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष को फिर किस प्रत्यक्ष से जाने हम है और इंद्रियों को प्रेरणा देने वाले हैं इंद्रियों के कारण हम चैतन्य नहीं वरण हमारे कारण इंद्रियों में चेतना है ये जान लेने पर आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष हो जाता है आत्मा पर मल आवरण विक्षेप के कसाई मल चढ़ जाने से वह मलिन बनता है और दीन दयनीय दुर्दशाग्रस्त परिस्थिति में पढ़ा जकड़ा दुख भोगता है मलिन ताकि इन आवरण परतों को उतार फेंकने पर उसका निर्मल स्वरूप प्रकट होने लगता है दर्पण आरोप जमी हुई धूल हटा देने ऐसी उसमें अपना प्रतिबिंब साज भी देखा जा सकता है आत्म इसी का नाम है इसे ही परमात्मा का दर्शन एवं पर की प्राप्ति कहते हैं आँखों से किसी देवावतार के स्वरूप को देखने की लालसा एक भ्रांति मात्र है जिसका पूरा हो सकना संभव नहीं नहींश्वर को धर्म चक्षुओं ऐसी नहीं गया चक्षुओं से ही देखा जा सकता है आंखें पंच भौतिक पदार्थों की बनी होने के कारण अपने सजा तेजर पदार्थों को ही देख सकती है उनके लिए चेतन को उसकी गतिविधियों को देख सकना संभव नहीं अन्य इंद्रियों से उसकी अनुभूति हो सकती है आत्मा को देख सकना तो दूर उसकी अनुभूतियों को प्रसन्नता प्रसन्नता आशा निराशा स्नेह द्वेश संतो संतोष असंतोष तकी इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता तब सर्वव्यापी व्याप नियामक सत्ता को परमात्मा को इंद्रियों से सहारे कैसे देखा सुनाया जाना जा सकेगा आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा है जीवात्मा वेहजोलो भाव मुह से वासना तृष्णा ऐसी प्रभावित होकर स्वार्थ परता एवं संकीर्णता के बंधनों में जकड़ा पड़ा है अपना चिंतन कर्तृत्व शरीर और कुटुम्बक के भौतिक लाभों तक सीमित रखने वाला भव बंधनों में जकड़ा जीव है मुक्त उसे कहा जाएगा जिसने अपने पन के आत्मा भाव की परिधि को अधिकाधिक विस्तृत बना लिया है जिसके लिए समस्त विश्व अपना परिवार है समस्त प्राणी जिसके अपने कुटुम्बीय औरों के सुख को अपना दुख मानकर जो उसके निराकरण का प्रयास करता है और उनको सुख देकर सुखी होता है अपने और औरों के बीच की दीवार तोड़कर सर्वित्र एक ही आत्मा का विस्तार देखता है वे दिव्यदर्शी ही दूसरे शब्दों में परमात्मा कहा जाता है आत्मा का परिष्कृत एवं विकसित रूप ही परमात्मा है परमात्मा स्तर को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है